नादितम चा चाशिश्व नित्यवाद वासना अनादि है क्योंकि जीवित रहने की जो इच्छा है वो स्वाभाविक सबकी होती है नित्य ही में टीका में प्रसंगत चित्त परिमाण विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिरा चिक विप्रतिपत्ति माह चित्त का परिमाण कितने इसके ऊपर विभिन्न मत है इसका निराकरण करने के लिए पहले भी प्रति, प्रति कहते हैं भाष्य में घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम शरीर परिमाण आकार मात्र अपरे अपर प्रतिपन्ना घट प्रासाद प्रदीप कल्पम प्रदीप जिस प्रकार घट के अंतर्गत हो प्रासाद के अंतर्गत हो तो फल जाएगा प्रकाश उसका घट में ही संकोच को प्राप्त करेगा उसके समान घट प्रसाद के अंतर्वर्ती प्रद्वीप के समान चित्त होता है संकोच विकासी संकुच विकास वाला संकुच विकास जिसका हो घटक के अंदर रहेंगे तो संकुच हो जाएगा प्रासाद में विकास हो जाएगा शरीर परिमाण आकार मात्र प्रतिपन्न और कोई कहते शरीर परिमाण आकार मात्र शरीर जितने बड़ा जितना इतने बड़ा है ठीक है में देह प्रदेशवर्ती कार्य दर्शनाथ देहादही सद्भाव चित्त से न प्रमाण देह के अंदर में ही कार्य दिखता है चित्त का देह के बाहर चित्त होने में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए देह के अंदर है नदुपरिमाण देह के अंदर तो है किन्तु परिमाण हो नई के लोग मन को परमाणु रूप मानते हैं किन्तु ये ठीक नहीं है दीर्घ सस्कुल भक्षण आदा वपरियाण ज्ञान पंच का अनुपाद दीर्घ ससकुल भक्षण के समय पापड़ खाते हैं एक साथ शब्द भी सुनाई पड़ता है रस भी ग्रहण होता है और गंधा ग्रहण होता है गंधा, दिखता है सब पापड़ या दिखना बंद हो जाएगा स्पर्श भी ग्रहण होता है मिर्ची आदि शब्द स्पर्श रूप रस गंधा सर्व विषय का ज्ञान होता है स्वाद ग्रहण होते समय उसमें स्पर्शद होता है या नहीं होता है स्पर्श होते समय दिखता है या नहीं दिखता है, एक साथ ज्ञान होता है या छोड़ छोड़ करके एक साथ शब्द भी होता है स्पर्श भी होता है गंध अंधग्रहण होता है रस ग्रहण होता है दिखता भी है। तो ज्ञान पंचकद उत्पन्न होता है यदि अनुपरिमाण मानेंगे तो फिर चक्षुर इंद्र के साथ संबंध हो तो सुनना ही पड़ेगा नहीं शब्द तो। और जब तग तो तो तो तो इंद्र के साथ संबंध हो गया मीची जीवा के साथ संबंध हो गया आँख से दिखेगा नहीं हाथ में है हाथ में है खाता है या चबाते चबाते मीचे लग गया रसन इंद्र के साथ मन का संबंध हो गया तो हाथ में पापड़ दिखेगा नहीं या बाहर कोई या कोई कुछ बोलता है ही पड़ेगा नहीं नाटक देखते हैं तो देखते उधर सुनते भी संगीत इधर गुजकाते भी है तो उसमें क्या है यदि अनुपरिमाण होगा एक इंद्र के साथ संबंध हुआ तो अन्य इंद्र के साथ संबंध नहीं होगा तो अन्य इंद्रजन्य ज्ञान नहीं होगा एक साथ पांच ज्ञान ज्ञान पंचक अनुत्वाद उत्पन्न नहीं होगा ये आपत्ति है यदि अनुपरिमाण मानेंगे नया के लोग तो अनुपरिमाण मानते हैं और इसमें प्रमाणन देते है एक साथ ज्ञान नहीं होता है इसलिए ज्ञान लिंगम ये मन का लिंग ज्ञापक एक अनुपरिमाण मानना मानना पड़ेगा तभी एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है नहीं तो देह परिमाण अभु ऐसे मानेंगे सब इंद्र के साथ हमारा का संबंध हमेशा रहेगा तो सर्व इंद्रजन्य ज्ञान एक साथ हो जाए ये आपत्ति देते हैं नहीं होता है वो कहते हैं जो लगता है एक साथ ज्ञान होता है करके न एक लोग वहाँ कहते नहीं शीघ्र शीघ्र होने से बीच में व्यवधानते है पता नहीं चलता है ऐसे सौलाद चक्र घुमाते हैं जोर से गुलाएंगे एक ही बिंदु अग्नि जोर से गुलाएंगे तो गोल दिखता है गोल कोई वस्तु इतने बड़ा नहीं और बड़ा गोल करेंगे तो गोल दिखेगा ऐसा है ही नहीं किंतु वो दिखता है शीघ्रता के कारण कमल पुष्प के पंखड़े के रखेंगे 10-20 बड़ी सुई से इसको भेदन करेंगे लगता एक साथ हो गया किंतु एक साथ नहीं क्रमश होता है इसी प्रकार तारकिकलो को कहो को कहते हैं एक इंद्रजन्य ज्ञान एक साथ होता है अन्य इंद्रजन्य ज्ञान नहीं होता है इसलिए मन अनुपरिमान मानना चाहिए किंतु ये सांख्या में कहते हैं स्पष्ट हमको पांच इंद्रजन्य ज्ञान होता ही है उसमें इसे भेद से होता है करके कोई प्रमाण नहीं है रस ग्रहण करते खाते हैं स्वाद भी ग्रहण होता है शब्द सुनते हैं देखते हैं स्पर्श भी होता है उसमें कहाँ है एक क्षण के बाद दूसरा ज्ञान वो एक क्षण बाद दूसरा और एक ज्ञान एक बार रस ग्रहण किया फिर गंधर्प्रसादि ग्रहण करते करते फिर चार पाँच क्षण के बाद फिर रस ग्रहण होगा बीच में कहा रस पता नहीं चलेगा अथवा स्पर्श भी पता नहीं चलेगा में है अथवा नहीं पता नहीं चलेगा रस ग्रहण करते संभव और सामने पापड़ा दिखा तो मुखम है अथवा नहीं पता नहीं चलेगा देखते हैं ना चक् के साथ संबंध हो गया तो से ग्रहण नहीं होगा तो मुख में है अथवा समाप्त हो गया पता नहीं चलेगा ऐसा नहीं होता है एक साथ ज्ञान होता है इसलिए अनुपरिमाण नहीं है नच अनुभव मान क्रम कल्पनाया प्रमाणम अस्थि और नये को लोग कहेंगे क्रम से ज्ञान होता है क्रम से ज्ञान होता है तो क्रम का तो अनुभव नहीं होता है अनुभव मान जो क्रम उसको कल्पना करने में उसकी कल्पना में क्या प्रमाण है क्रम से ज्ञान होता है कैसे मानेंगे अनुभव में तो नहीं आता है अनुभव होता है साथ ज्ञान होता ही है तो उसमें क्रम कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है और अनुपरिमाण यदि मनो को मानेंगे न चाहे एकम अणु मनो नाना देश इंद्रिय अपरियाण संबंध मरति एक अणु है अनुपरिमाण मन और इंद्र सावैव नाना देश विभिन्न स्थान में अलग अलग इंद्रिय है नाना देशा नाम तान इंद्रिया नाना देशानी अलग अलग स्थान में होने वाले इंद्रिय के साथ एक साथ अपर्याण क्रम के बिना एक साथ संबंध नहीं हो सकता है एक साथ इंद्रिय के साथ संबंध नहीं होगा तो तत्त इंद्रिय पंचक ज्ञान एक साथ नहीं होना चाहिए ज्ञान के साथ होता है इसलिए अनुपरिमाण नहीं हो सकता है ये चित्तं कोई कहते, इस के परिमाण चित्त होगा घट प्रास प्रासाद के अंदर हो प्राशाद के अंदर प्रद्वीप जिस प्रकार संकोच विकास हो प्राप्त होती संकोचक और विकास को प्राप्त करता है इस प्रकार पुत्री का हस्त देहर अस्य उत्पत्ति पुत्री का हस्ती में रहेगा तो पूरा व्याप्त हो जाएगा हाथी के शरीर में चित्त रहेगा तो ही चित्त हाथी बन गया तो जन्म दूसरे जन्म में फर जाएगा उत्पन्न हो जाएगा संकोच विकास हो जाएगा शरीर परिमाणम एवं आकार परिमाणम यश्य शरीर परिमाण आकार है परिमाण जिसका ऐसे में चित्त को अपर है अन्य मानते हैं शरीर परिमाण आकार मात्र में तर प्रतिपन्न एवं कथम अस्य क्षेत्र बीज संयोग क्षेत्र और बीज माता के गर्भ में रेत और सुनित संबंध होकर के गर्भ होता है क्षेत्र और बीज का संबंध कैसे होगा यदि शरीर परिमाण चित्त होगा चित्त तो जन्म लेने के लिए जाएगा तो सर्व परिमाण में बड़ा होगा तो कैसे चित्त शुक्र शुणी के साथ संबंध होगा न कहूँ ए तद अनाश्रय मृत शरीरान मातृपितृदेहवर्तनी लोहित रेत सी आश्रय के बिना शरीर नष्ट हो जाने के बाद माता पिता के देह में माता के देह में लोहित तो, पिता के देह में रेत तो, दोनों संबंधों को प्राप्त कैसे करेगा चित्त परतंत्र था तो तो परतंत्र है तो किसमें में आश्रित होकर रहेगा नहीं स्थानु आदि सुगछत्सु तो छाया ग्छति स्थानु नहीं जाएगा तो उसकी छाया कैसे चलेगी नगछति घटे तद तो आश्रय में चित्तम ग पट आदि यदि नहीं जाए तो उसमें आश्रित चित्र कैसे पट में चित्र है पटस्थिर है तो चित्र कैसे चलेगा तथा तो च न संसार से आदि चित्त जाने के लिए उसका आश्रय भी जाना चाहिए ऐसे जाएगा बड़ा चित्त है संसार नहीं होगा इत्यथा तथा तो चंतरा भाव संसार से युक्त भाष्य में तथा तो चंतरा भाव अंतरा मध्य में चित्त रहता है संसार से युक्त तो संसार भी रहेगा पूर्वोत्तर पूर्वोत्तरश्रहण मध्य में मध्य में रहेगा पूर्व त्याग करेगा उत्तर उत्तरश्र ग्रहण करेगा मध्य में रहता है और संसार भी होता है कैसे होगा ठीका तथा देहांतर देहा पूर्व देह त्यागस्य देहत्याग देहांत प्राप्तिश्चरा अस्तिवाहिक शरीर संयुग पूर्व शरीर परिमाण होने से देहांतर प्राप्ति के लिए पूर्वोद त्याग भी करेगा देहांतर प्राप्ति भी होगी मध्य में अस्य आतिवाहिक शरीर संयुक्त अभवत आतिवाहिक शरीर अन्य कोई उसको प्राप्त कराएंगे अलग शरीर बन जाएगा उससे आशित होकर के चित्त जाएगा एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर को जाएगा तेनालो अयम देहांत संचर्य आतिव्याह सर संयोग से अन्य देह को समझ जाएगा तथा तो जब पुराणम अंगुष्ठ मातर पुरुषम निश्चर् निश्चकर्ष यम बलात्म यम सत्यवान के हृदय में से खींच कर ले गया अंगुष्ठ मातरम पुरुष अंगुष्ठ परिमाण पुरुष को ले लिया सावित्री उसके पीछे चली तो फिर यम प्राप्त बर प्राप्त हुआ स्वयं अंतरा भाव मध्य में भी रहता है चित्त अतएव संसार से युक्त संसार भी प्राप्त होता है चित्त रहता है अन्य सर प्राप्त करता है तदैतत अमृष्यमान समतम ये जो कहा गया कोई लोग तो कहते हैं किंतु उसको नहीं सहन करते हुए अपने मत कहते हैं वृत्तिरव चित्त की वृत्ति अस्य विभुना संकोच विसनी आचार्य विभुना विभुन चित्त वृत्ति सकोच विसिनी चित्त विभु कहते हैं इसकी वृत्ति है परिणाम संकोच विकास वाला ये आचार्य कहते हैं रेवासे विभुना चित्त चित्ते विभु चित्त विभू चित्त का संकोच विकास वृत्ति इसका परिणाम नहीं परिणाम होता है चित्त का परिणाम वृत्ति है संकोच विकासनी वृत्ति संकोच विकास को प्राप्त करने वाली वृत्ति होती चित्त विभू चित्त का ऐसे आचार्य कहते स्वयंभू प्रतिपेद स्वयं भू ये आचार्य योग का प्रथम आचार्य है इदम अतर आकुतम ये अभिप्राय है यदि अनाश्रय चित्तम न देहांतर संचारी कथन तद आतिवाहिक आश्रय थे चित्त अनाश्रित होकर के यदि अन्य देह को नहीं जाएगा तो फिर आतिवाहिका के द्वारा तो जाएगा ठीक है आतिवाहिका में कैसे आश्रित होगा उसका भी कोई फिर आश्रय चाहिए बिना आश्रय यदि नहीं जाएगा तो बिना आश्रय भी आतिवाहिका में आश्रित नहीं होगा तथापि देहांतर कल्पनाया मनोवस्था आतिवाहिक शरीर में आश्रित होकर के जाएगा आतिवाहिक शरीर में आश्रय होने के लिए और एक शरीर बनेगा चित्त का और आश्रित होकर के आतिवाहिक शरीर में आश्रित्व होगा और जो दूसरा शरीर बनेगा उसमें चित्ता आश्रित होने के लिए और एक शरीर बनेगा तो अनावस्था होगी ऐसे एक शरीर से दूसरा शरीर जाने के लिए यदि मध्यवर्ती एक शरीर कल्पना करेंगे उसमें आश्रित होकर जाएगा करके तो मध्यवर्ती शरीर में आश्रित होने के लिए भी और एक शरीर माना पड़ेगा उसके द्वारा आश्रित होगा ऐसे मानेगे तो अनवस्था है न चाहिए देहा निष्कर्ष सातिवाहिक से संभवती देह से जो निष्कर्ष होता है सातिवाहिक से पाठ है हाँ सातवाहिक से आतिवाहिक के अनुसार सातिवाहिक से आतिवाहिक के साथ देश निष्कर्ष ये संभव नहीं है चित्त का तो निष्कर्ष यम के द्वारा हो जाएगा आतिवाहिक के साथ और एक शरीर के साथ उसका खींच करके निकालना संभव नहीं निष्कर्ष से चेत निष्कर्ष चेत का ही संबंध संबंध होगा यम के साथ अस्तुतरी सूक्ष्म शरीर में आ सर्गाद आज महाप्रलय चित्ताना चित्ता नाम अधिष्ठान सूक्ष्म शरीर को चित्त का अधिष्ठान मानेंगे वेदांत जैसे सूक्ष्म शरीर में चित्त है आज आ स्वर्गत आज, आज महाप्रलयात सृष्टि से आरंभ होकर के महाप्रलय होने तक निश्चित सूक्ष्म शरीर में चित्त आसित होगा चित्ता हो नाम अधिष्ठान साठ कौशिक शरीर मध्यवर्ती छ कोष से बनता उसी शरीर में रहता है चित्त रक्त रक्तमस मजा अस्थि रक्त रक्त मंस मजा अस्थि शुक्र श रक्त मंस अस्थि मजा शुक्र शुक्र रक्त रक्तमांस अस्थि मजा मेध है मेध शुक्र इसमें ही शरीर है उसमें रहेगा तेन ही चित्त तम आ सत्यलोकाच अविचे तथ तथा शरीर संचरती उसे से ही चित्त सत्यलोक ब्रह्म लोक से लेकर के नरक अविच नरक तक तत्र तत्र विभिन्न कर्म फल भोगने के लिए जाता है निष्कर्ष से उपपन्न ये भी हो सकता है सात कोशी का कायात क्या ऐसे हो जाएगा तत्रि तदंतरा भाव मध्य में रहेगा तस्वीर तो नित्य नित्य रहता है न च नया भी सद्भाव प्रमाणमस्ती सूक्ष्म शरीर में रहता है ऐसे रहने में प्रमाण प्रमाण नहीं न खोल तद अध्यक्ष गोचर चित्त तो प्रत्यक्ष दिखता नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं होगा न च संसार से अनुमान संसार इसका अनुमान होगा संसार अनुमान का कारण होगा आचार्य मतेना पी उप पते है आचार्य मतने विभुचित होकर के ही संसार हो सकता है इसलिए चित्त निकल कर जाना कोई जरूरत नहीं है आगमस्त तो पुरुष आगम प्रमाण में पुरुष का पुरुष का निष्कर्ष कहा नहीं कि चित्त से न चित्तम वा सूक्ष्म स्वर व पुरुष पुरुष तो कोई चित्त नहीं सूक्ष्म नहीं श्लोक में आया अंगुष्ठम मात्र पुरुषम निश्चस्कर्ष निश्चकर्ष यमो बोला तो पुरुष को निकाल कर लिया सूक्ष्म शरीर था चित्त तो नहीं है और चित्त तो कोई सूक्ष्म शरीर नहीं पुरुष भी नहीं किन्तु चित्तीशक्ति शक्ति चित्तीशक्ति वो चित्त शक्ति पुरुष है उसका प्रतिसंक्रमण नहीं होता है न चाहिया निष्कर्ष संभव निष्कर्ष भी नहीं हो सकता सत्याचित सत्या इसलिए तो औपचारिक व्याख्या इसलिए जो अंगुष मातम पुरुष प्याव का व्याख्यान करना पड़ेगा अवौण प्रयोग ही तथा चित्ते चित्त से तत्तर तत् वृत्ति अभाव एवं निष्कर्ष अर्थ निष्कर्ष मतलब क्या हुआ चित्ति चैतन्य और चित्त वहाँ अभिव्यक्त तो हो जाएगा उसका व्यापार वहाँ हो जाएगा परिणाम वही निष्कर्ष शरीर से चला गया मतलब शरीर में उसका व्यापार समाप्त तो हो गया अन्य शरीर में मृत्यु हो गई जाएगी ये निष्कर्ष का अर्थ है यह स्मृति इतिहास पुराणेश मरणान प्रेत शरीर प्राप्ति तद विमुकंडीकरणादि उत्तम तद अजानी स्मृति में इतिहास पुराण आया मरने के बाद प्रेत शरीर की प्राप्ति होती उसमें फिर पुत्रादि जो पिंडादि आदि कर्म कर देते हैं कर्म करते हैं। प्रेत शरीर से मुक्ति होती सब सपिंडीकरण आदि से होती है उसको तो हम मानते हैं अनुजानी तस्य नाम तस्यामय और के अलग शरीर बनेगा उसको लेने के लिए आती भाई का शरीर ये नहीं मानते हैं न ची क्चिद आगम इसमें कोई प्रमाण नहीं आतिवाहिक शरीर उसको प्राप्त कराने के लिए लब्ध शरीर एवं यम पुरुष ही शरीर को प्राप्त करता है प्राप्त कर लिया उसको ही पास बांध कर लेते हैं न तो आतिवाहिकर आतिवाहिक को नहीं लेते हैं तस्माहंकारिकेतु अहंकार से गगनमंडलवत् त्रैलोक्यव्याति मनस आहंकारिक उत्पन्न तो होता है चेत अहंकार से गगनमंडलव गगनमंडल व्यापक त्रैलोक्यव्यापक मनस विभुत्चे वृत्तिरपि इसकी वृत्ति भी सर्वत्र सर्व ये सर्वज्ञता आपत्तिर तो उत्तर तो वृत्ति भी, भी विभू हो जाएगी तो सब विषय का ज्ञान हो जाए सर्वज्ञता की आपत्ति अत उत्तम वृत्तिर व्य विभुन संकोच विकानी वृत्तिव्यापक नहीं संकोच विकास वाली है सैदेत चित्तमात्रधीना वृत्ति सकोच विका तो कदाचिक चित्त मात्र के अधीन ही यदि वृत्ति होगी और संकोच विकास का अद्विक संकोच कभी विकास क्यों होगा चित्त तो विभु सर्वत्र सर्वदा है तो संकोच सर्वदा विकास सर्वदा एक रूप होना चाहिए उसके लिए नियामक क्या है तच्च धर्मादि निमित्त धर्म अधर्मादि निमित्त के कारण कभी संकोच कभी विकास होता है तच्च चित्तम धर्मादि अपेक्षम वृत्तो वृत्ति होने के लिए धर्मादि सापेक्ष है निमित्त भी निमित्त कैसे निमित्त च द्विविधम दो प्रकार निमित्त है बाह्यम आध्यात्मिकम चाह्य निमित्त से भी चित्त के संकोच विकास होता है आध्यात्मिक देह के अंदर भी शरीरादि साधनापेक्ष बाह्यम शरीरादि साधन सापेक्ष बाह्य है निमित्त स्तुतिदान अभिवादनादि अभिवादन आदि ये निमित्त है चित्त मात्राधीन श्रद्धा आदि निमित्त होता है श्रद्धा आदि ये आध्यात्मिक हुआ इसे निमित्त से ही शरीरादि साधन बाह्य मात्र अनिमित्त है धर्म आदि निमित्त अच्छे है ये निमित्त धर्मादि जन निमित्त है दो प्रकार बाह्य शरादी साधन स्तुति अभिधान अभिवादन से निमित्त होता धर्म निधर्म श्रद्धादि से धर्मर्म होता है तथा चुनाव ये चैते मैत्रीद्यायीना विहारास्ते बाह्य साधन निरुग्रहा प्रकृष्ट धर्मती तरह मनस वर्य यु है ध्यान करने वाले का विहार ध्यान व्यापार है ते बाह्य साधन निरग्रहात्म बाह्य साधन के अपेन निर ग्रहण अनुग्रह रहित तो होकर के प्रकृष्टम धर्मम अभिम संपादन करते हैं मानुष्य जो होता है बलवत है श्रद्धा आदि से कथम ज्ञान वैराग्य के केन अतिशय आध्यात्मिक जो साधन ज्ञान वैराग्य श्रद्धा उसको अतिक्रमण करने वाले कौन है दंडकारण्यम चित्त बोल व्यतिरिक न कह शारीण कर्मणा शून्यम करते मुत्साहत दन चित्तबल के बिना पूरा दंडकारण्य को शरीर बल से शून्य कर सता है समुद्रम अगस्त्यवत्तवा पीबे तो शरीर बोल से चित्त बोले के बिना समुद्र को अगस्त्य के अनुसार कौन पीलेगा अर्थ बाह्य साधन के असया जो मानस साधन बलवत्तर रहे टीका में नित्त धर्मा निमित्ता निमिति बाह्यं आध्यात्म के शरीरादी साधन दिया आदिशब्देन इंद्रियनाद शरीर इंद्रियना साधन से ज्योत निमित्त धर्मा ये बाह्य है श्रद्धादी वीरस्मृतिदृहते श्रद्धा वीर बुद्धि के धर्म ये सौ आध्यात्मिक ये निमित्त ऐसे भी धर्मादि में होते हैं आंतरत्य सम्मतिम आचार्याण आह ये अंतर है आदि निमित्त है तथा से उत्तम ये चैत्य मैत्रादय ध्याय विहार विहार का अर्थ क्या है व्यापार विहार व्यापार ध्यान करने वाले उनका जो व्यापार है प्रकृष्ट शुक्ल तय बाह्य आभ्यंतर भाई अभ्यंतर दोनों है ये हुआ जो विहार ध्यान करने वाले में इनका जो व्यापार होता है अत्यंत शुक्ल कर्म पुण्य कर्म होता है ज्ञान वैराग्य तनित धर्म ज्ञान वैराग्य से धर्म होता है ये धर्म को कौन अतिक्रम करेगा वही अतिक्रम अधिक सौ उसे ज्ञान और वैराग्य बुद्धि में ये जो ज्ञान वैराग्य ये इतने धर्म होता है तप ये बड़े तप है मन इंद्र की एकाग्रता है मन के द्वारा विचार करना वैराग्य ये सबसे बड़ा सामर्थ्य है अन्य जितने ज्ञान है सामान्य विचार है अन्य बुद्धि अन्य, अन्य धन धन शरीर बल इंद्रिय बल सब के अपेक्षा वैराग्य में अधिक बल है और ज्ञान में विवेक के ज्ञान में उसे पुण्य भी बहुत ज्ञान प्राप्त होता है केन बाह्य साधन धर्म न अतिशय अभिते बाह्य साधन धर्म से किससे अतिशय होगा कौन उसको दबाएगा ज्ञान वैराग्य जव एव धर्म हो तम अभिभवत ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न होने वाले जो धर्म है बाह्य साधन साध्य धर्म को दबा देते हैं धन आदि से जितने धर्म होता है पूजा करते हैं सामग्री इकट्ठी करके सामग्री के बिना मनुष्य यदि से पूजा करे तो अधिक परमात्मा प्रीत तो होते हैं एकाग्रता होनी चाहिए बाह्य साधन असमय यज्ञ करने के लिए बहुत साधन से राजा क्षत्रिय कर सत्य सम्राट असम्यध वृद्धारण्य में प्रारंभ में आता है जिनका असम्यज्ञ करने के लिए अधिकार नहीं है वो चिंतन करके वो फल प्राप्त कर लेंगे उपासना उसमें आती है बहुत इस प्रकार कर्म बाह्य साधन से होता है किंतु बाह्य साधन निरपेक्ष मानस चिंतन से भी फल प्राप्त होता है अरे वैराग्य जितने है अधिक ज्ञान वैराग्य सबसे बड़ा है। अधिक फल है भक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान वैराग्य सर्वत्र अधिक है तो तजन्य धर्म भी अन्य बाह्य साधन धर्म को दबा देते हैं अतव सुप्रसिद्ध हम उदाहरण दंडक इतने बड़े अरण्य को खाली चित्त बल कि मैं खाली शरीर बल से शून्य कर देगा कौन अर्थात जो रामजी के द्वारा हुआ अगस्त्यंश में समुद्रपान कर लिया जितने जितने विष्रामित सृष्टि कर दी ये सब जितने है सब चित्त बोल योग अभ्यास और साधन करने से ही सामर्थ्य प्राप्त होता है शारीरिक बल कुछ कम है शारीरिक बल तो है ये मानव सबल अधिक है शास्त्र में जितने प्रतिभा है ऐसे उपासना कुछ विशेष ध्यान आदि करने पर जिसके पूर्व जन्म का है पुण्य उसमें अधिक ज्ञान उस स्पष्टता होती है कुछ लोग रट लेंगे रटना हो जाएगा अब भूलना भी हो जाएगा जल्दी सूत्र लघु कमी रट लेंगे किंतु सूत्र पूछेंगे कि तो नहीं आएगा बड़े कठिन है और तर्क संग्रह रटते लेंगे अर्थ एक पंक्ति में नहीं समझ आएगा और कुछ रट करके अर्थ भी समझ लिया किंतु उसको सन्मार्ग में नहीं लगा करके व्यर्थ बिथंडा तर्कवादाद करके अभिमान करके वेदांत चिंता नहीं कर पाएंगे ऐसे भी कुछ फिर अपना साधन वैराग्य नहीं होता है कुछ तर्क पढ़ते हैं और उसके बाद सोते किसके पास हमको पढ़ना है और कौन ऐसे है हमको पढ़ाने वाले ऐसे इतना हम हमको जैसे तर्क आता है कोई जो जो आए तो उसके पास वेदांत पढ़ेंगे और कोई वेदांत भी इतना तर्क नहीं आता है तो हम किसके पास पढ़ेंगे किसी के पास नहीं पढ़ पाएंगे सोचे हम अपना आप पढ़ लेंगे अपने थोड़ा पढ़ कर कथा कर लेना तो हो जाता है किन्धन भजन कर कोई प्राप्त कर लेगा ये तो कभी नहीं होगा इसी प्रकार सबसे बड़ा है मान सबल मन शुद्धि के लिए सब जितने साधन है बाह्य साधने भी अंतकोण शुद्धि के लिए अंतकोण में वैराग्य दृढ़ है विवेक है विचार करके वास्तव सत्य समझ करके सत्य मार्ग में चलना समझ में तो आ जाता है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या नित्य अनित्य है सब समझ में आता है किंतु नित्य के पीछे नहीं जा अनित्य के पीछे में चलते हैं ये वैराग्य नहीं है और विवेक नहीं विवेक और नहीं होने से वैराग्य भी नहीं होता है तो इससे से अधिक बल होता है विज्ञान वैराग्य से अथताश्चित्त वृत्तों वासनाश अनादयस्येद कथम आसा मुच्छेदों चित्त की वृत्ति और चित्त में वासना ये सब अनादि है यदि अनादि है तो इनका उच्छेद कैसे होगा न खु चित्ती शक्ति चेतन उसका उच्छेद नहीं होता है तो ये वासना भी अनादि होने से चित्त है उनका उच्छेद नहीं होगा अनुच्छेद अनादि तो चित्ति शक्तिव अनुमान सिद्ध हो जाएगा फिर संसार की निवृत्ति कैसे होगी इतफला से, हो से आलम्ब संग्रहित्वादेश अभाव तदभाव हेतु फल आश्रय आलम्बन ही संग्रहित इनका संग्रह हेतु फल आश्रय आलम्बन से होता है ऐसा मभावे हेतु पर आश्रय आलम्बन नहीं रहने पर यह चित्त वृत्ति वासना का भी अभाव हो जाएगा तेसा मभाव हो जाएगा हेतु फल आश्रय स्वयं बताते हैं हेतु धर्म सुखम अधर्मात्खम सुख दुख का हेतु हो गया धर्मा धर्मा सुखात राग दुखा द्वेश राग द्वेश कहते हो गया सुख दुखम ततच प्रयत्न फिर प्रहत्ना करते हैं प्रयत्न करने पर तेन मनसा वाचा कायन व परिस्पन्दमान हम प्रयत्न कर से मन से इंद्र के द्वारा शरीर से चेष्टा करता है परम अनुगृहति वो पहि कभी अनुग्रह करता है उपकार करता है कभी दूसरे को कष्ट देता है अपने सुख प्राप्ति के लिए तथा धर्मा धर्माधर्म फिर धर्माधर्म करता है तो जब अनुग्रह करेगा कष्ट देगा तो धर्माधर्म होगा और धर्मा धर्म पर उसका कार्य सुख दुख हो होगा सुख दुख होने से रागद्वेष होगा रागद्वेष होने पर फिर प्रवृत्त होगा निवृत्ति के लिए दुख निवृत्ति के लिए इष्ट प्राप्ति के लिए फिर धर्मा धर्म ये प्रवृत्तमिदम सड़ छाला चक्र संसार चक्रम धर्म अधर्म सुख दुख रागद्वेश छाला चक्र घुमता रहता है बस यही चलता रहता है अनाधिकाल से असं प्रतिषण आवर्तमन से अविद्यात मूल सर्वक्लशा ये जो प्रतीक्षण आवृत घूमता हुआ संसार चक्र इसके नेती, नेता है प्रधान अविद्या अविद्याक्लेश मूल अविद्यास्मिता राग द्वेष द्वेश मूल है अविद्या यहाँ तक हेतु हुआ अगे फल कहेंगे टीका में सड़रा अविद्या अनादिर समुच्छेद उदृष्ट अनादि होने पर नाश नहीं होगा ये बात नहीं अनादि का भी नाश होता है कहाँ तो देखा गया तद्यथा अनागतत्व से अनागतत्व से अनागतत्व आगे जो बनेगा वो अनागत है आगे जो कुछ कार्य बनेगा वो अभी अनागत है उसमें अनागतत्व है कोई कार्य आगे बनेगा यहाँ ये मकान के स्थान पर बड़े मंदिर बनेगा वो तो मंदिर अभी है बड़ा मंदिर ये मंदिर नहीं बड़ा मंदिर बनेगा कितने दस बीस करोड़ का बड़ा मंदिर बनेगा वो तो है अभी है ना नहीं है अनागत है अनागत है ना आगे बनेगा तो अभी अनागत है वो अनागत तो उस मंदिर में कब से है मालूम है, है? अनादिकाल से जो अनागतत्व तो तो है जो बन जाएगा अनागतत्व तो तो रहेगा नष्ट हो जाएगा नहीं तो अनादि का विनाश हो गया अनादि का नाश होना नहीं जैसे तारकियों को लोग मानते हैं ये सत्संग बना बनने के पहले यहाँ इसका अभाव था अभाव था कब से था कितने साल पहले अनादिकाल से वो अनादिकाल से जो प्राग अभाव था वो प्राग भाव अभी है नहीं नष्ट हो गया प्राग भाव अनादि होने से पर भी नष्ट हो गया इसी प्रकार अनागतत्व तो एक धर्म ये प्राग भाव, भाव नहीं लेकर के अनागतत्व तो एक धर्म है उस अनादि होने पर उसका नाश हो जाता है इसलिए जो अनादि उसका नाश नहीं होगा ये व्याप्ति में व्यभिचार हो गया हेतु तो सभ्यभिचार हो गया अनुमान किया था ये चित्तवृत्ति वासना अनुच्छेद्या अनादित्वात शक्तिवत, तो यनादित्व तत्र अनुच्छेदत्व अनुच्छेद्यत्वम व्याप्ति व्याप्तिम व्यविचार हो गया अनाग तत्व में अनादित्व तो रहेगा किन्च्छेदत्व नहीं उच्छेद हो जाता है सभ्य विचारत्वाद असाधनम जे हेतु व्यभिचारी हो गया वो सदहेतु नहीं असाधन साधन नहीं चित्तीशक्ति विनाश कारण अभावात् न तो अनादित्वात्थ इसमें उपाधि भी है कारण विनाशकाराव जहाँ जहाँ कारण तरह विनाशकारनाभाव कि अनादिव तो जहाँ है कारण विनाशकारनाभा नहीं है। अनादि तो कारण प्रागवामी विनाशकारनाभावि काटवन से नष्ट हो जाता है इसलिए उपाधि भी उक्त चासना समुच्छेद सूत्रे न वासनादीना समुचेद कारण सूत्रे न उक्तम समुच्छेदेदे सप्ताह में तो हाँ समुचे दे वास्ना अनादि होने पर भी उनके समुच्छेद में समुच्छेद के लिए कारण सूत्र ने कहा गया अनुग्रह उपघाता धर्म धर्म आदि निमित्त अनुग्रह और कष्ट किसको देते हैं ये भी दोनों से उपलक्षण है धर्म आधर्म आदि निमित्त अन्य खाली अनुग्रह उपघात नहीं वीत तो कर्म करेंगे तो धर्म होगा निषिद्ध कर्म का अनुसार धर्म होता है ये भी निमित्त है तेन सूरा पान आदय संग्रहिता होती सुरापान मद्यपान को कोई कर लिया न दूसरे अनुग्रह न दूसरे को कष्ट दिया अपने पी कर तो भी पाप हुआ नेत्र नायिका अविद्या की नेत्र नायिका है ये सब का कारण है तथ्रवेतम मूलम सर्वक्लेशान आगे भाष्य में फल आगे फल कहते हैं फल यम आशीत्य ये प्रत्युत्पन्नता धर्मादेहि जिसको आश्रय करके जो उत्पन्न होता है स्मृतिरूप फल है वासना का स्मृति होकर के व कार्य होती है कार्य होता है नहीं अपूर्व उपजन मनस्तु साधिकारम आश्रय वासना अपूर्व की उत्पत्ति नहीं पहले है पहले रह करके आगे वर्तमान पहले था मिट्टी में घट अभी वर्तमान गया। मनस्तु वासना हो गया मनस साधिकारम आश्रय वासना वासना का आश्रय हो गया साधिकारम मन अधिकार कार्य आरम्भ होने वाले मन नहीं अवसित तो अधिकार निराशय निराश या वासना अवसित अधिकार कार्य आरंभ समाप्त तो हो जाने पर आसना वासना आश्रय के बिना वासना नहीं रहेंगी ये आश्रय में रहेंगे ये पर स्मरण होने पर वासना होती स्मृति रूपम फल वासना नाम कहा गया साधिकार कार्य पुरुषार्थ वाले कार्य करने के लिए ही वासना से फल होता है स्मरण होकर के फिर कार्य होता है ठीक टीका में फल पुण्य भी पुण्य न कर्म तो बहती कर्म से पुण्य फल प्राप्त होता है ये हो गया फल कर्म का फल पुण्य कर्म का फल होगा हेतु फल व्याख्या न करके अभी काम संकल्प एक श्रुति है आश्रय की व्याख्या करते हैं मनस्तु यहाँ से मनस्तु से हो गया आश्रय फल हो गया यम आश्रित यश प्रत्युत्पन्नता धर्मादि धर्मादि वर्तमान होता है जिसमें आश्रित होकर के ये हो गया फल फल हो गया पुण्य से पुण्य कर्म होता है फल पाप से पाप कर्म होता है और ये स्मृति होती वासना में कर्म के अनुसार ये फल होता है वासना का फल स्मरण और पुण्य पाप का फल सुख दुख आदि यह फल हुआ उसके बाद आश्रय मनस्तु यहाँ सीखा मनस्तु साधिकारम वासना नाम आश्रय वासना का आश्रय मन हो गया आगे आश्रय मन हो गया फिर आश्रय के बाद और एक आलम बना आलम बने वासना का आलंबन होता है विषय भाषा में यद अभिमुखी हो तम वस्तु या वासना तस् तद आलंबनम जिस वस्तु विषय अभिमुख होने पर वासना का अभिव्यंजक होता है उसका हो गया आलंबन जिस वासना की अभिव्यक्ति होती विषय को दे कर गया रूप रसद शब्द प्रसाद विषय तद विषय कि वासना के अभिव्यक्ति विषय अभिमुख होने पर इसलिए विषय होगी वासना का आलंबन हेतु फल आश्रय आलंबन धर्म हेतु हो गया फल सुख दुख स्मरण आश्रय हो गया मन आलंबन हो गया विषय एक संग्रहिता संग्रहिता सर्वासना सबासना का संग्रह इनके द्वारा होता है ऐसा मभावे हेतु फल आशय आलंबन धर्म आधर्म स्मरण मन विषय ये सब नहीं रहने पर तत्संश्रयाम तो भी वासनाना अभाव तो वासना का भी अभाव हो जाएगा उच्छेद हो जाएगा प्रत्युत्पन्नता का अर्थ वर्तमानता न धर्म स्वरूप उत्पाद धर्म स्वरूप का उत्पादन ही वर्तमान पहले अनविव्यक्त तथा अभिव्यक्त हो गया त्रे भी हेतु नहीं असद अपूर्व उपजन अपूर्व जो पहले नहीं थे उसकी प्रति नहीं होगी पहले होने पर उसका उसमें प्रत्युत्मपन्नता वर्तमानता पहले अनाग तत्व तो था अभी वर्तमानता आ गई यद अभिमुखीभूतम वस्तु जिसके अभिमुख होने पर वासना के अभिव्यक्ति होती वो उसका हो गया आलंबन वस्तु क्या है विषय है कामिनी संपर्क आदि ये सब विषय है जिसके कारण वासना की अभिव्यक्त होती वो हो गया आलम्बन विषय ही व्यापक अभाव व्याप्य से अभाव सूत्रार्थ हेतु फल आश्रय आलम्बन वासना हेतु तो, हेतुफल वास आश्रय आलम्बन ही रहेंगे और हेतु फल हेतुफल आश्रयम्बन व्यापक नहीं रहेगा तो तदाश्रित वासना भी नहीं रहेगी ओ पूर्ण